श्री श्री श्री राम कृष्ण राम कृष्णो दक्षिणेशरे तथा भक्त भक्तगृह सरछेद पंडित संयासीनो प्रभेद कलौ युगे नारदीया भक्ति अद बुधवासर आश्वस दसमो दिवस भाद्रपदमासनादशीतिथि सैप्टेमबर मसल से षड्वश दिवस तशीतष्टाद मंगला बुधवासरे न्यूनो यतह सर्वे सामेव कृत्य कर्म विद्यते, भक्ता प्रायो रविवासरे साव दर्शनार्थम आयती मास्टर वादन मटर्महाशय साधवादन सवकाश प्राप्त वादन सक्षिणेशर कालीरे श्री प्रभुसमीपन्खालो लाटुस््री प्रभुसन्निधाएँ अद घंटा पूर्व किशोरी महोदय सगता प्रकोष्ठाभ्यभु खट्टो लघुखट्टोपरी मास्टर महोदय आगम्य भौमनतिम चक्रे श्री प्रभु कुशल जिज्ञासापुर नरेन्द्र प्रसंगम समुपातवा श्रीरामकृष्ण मटर्महाशि भो नरेन्द्रण सह सात्कार सहाय नरेन्द्र वोचत स इद् काली कालीमंद गुभूति सै तदा पुनः कालिगृह अध्ये मध्य आयाती हेतु तद्ेहवासीन अत्यम असन्ना तह ग्रनशुल्क प्रायछत अतो नरेन्द्र से पितृस्वशा कलहां सुंद्रगेह ग श्री प्रभु हु। नरेंद्र विषय आलपन उत्थ आलपन उत्तर गत्वा अतिष्ठत उतरपूर्वाद गतिषत त्र हाजराकिशोरी राखालाभक्ता सी अपरान्ल संवृत्त श्रीरामकृष्ण्य आगत विद्यालय न ग्य महाशय अद साधईकदनेवकाशों घोषिता श्रीरामकृष्ण कथमेतावत्त शीघ्र महाशय विद्यासागरो विद्यालयपरदर्शनाथ आगता विद्यालय विद्यासागर सेतना छात्रण विनोदय विनोदा अवकाशे दीये से विद्यासागर सत्यवचन श्रीमुखकथि चरितामृत श्रीरामकृष्ण विद्या विद्यासागर कुछ भाषते सत्यवचन परिस्त्री मातृसमन एन हरी प्राप्यते चेतदासो मृषा भाषी सत्यम आसिते सत्य श्रीभगवान्प्यते विद्यासागरेण तद्दिनेशी अगमिष्य परं ना पंडित न्यानोस्त महदर केवल कवल पंडितमने कांचन गत मना भवती, न्यासिनो वनो हरिपाद पंडित एकदा भाषते अन्यथा साधु वनो हरिपाद पदमे कार्यं अचरती त्यज्यता प्रसंग यनोहरिपा कार्य वचनच काश्यानुगम किशोरयाति यतिपश्यम इव तवय तवक प्रेम साधुरीवोचत काशियां तठोस्तिकदा ममंत्रय तयत मठाधीशंप्य गृहिणी तम उपायह, अपृक्ष सोवोचत कलौ नारदीया भक्ति पठन्नासि पाठे सामने वक्त आर वक्त जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके, पर्वतमस्तक विष्णुम जगत अतिमत वच्चोचे शातिश शाति प्रशाति कलियुगे वेदमत नोपदीय ज्ञान मग एकदा गीता अकरोद तथा एक दृढ़सकल विषयजनस दत्दृष्टि पठिष्य मयि न्यस्तलोचन अपठत तृतीयकर्ता आसी राशम तृतीयो जामाता तृतीयकर्ता कृत्वा पठितुम आरेभे, तेन नानकानुगामीना साधुना गदित उपायदीयक्ति मास्टर महाशय ते सन्यासीन कि वेदवादिन श्रीरामकृष्ण ते वेदवादिन किन्तु भक्तिमागम अभी अन्मन्वते जानासी कि इद्म कलयुगे श्रुतिमत नोपदीये कशनाव वादी गायत्री पुश्चरण क्या अहम अवदम कलौ तंत्रो मत तंत्रोमतेन किं पुनचरण न सैत वैदिकं कठिनं तत्र पुनर दासत्वं एव वैदिक कर्मा की कठिन तुनर्दावस्द वर्षा किंचिति न्यूनाधिकादृश्व तथा तब्दीना यसत्व तत्सत्ता रजस्तमो गुण जीविसा विलासादय सर्वे प्रस्फूर्ति प्रस्फूर्ति आपद्य सेव माने दासत्वम सेवनसु कवल दासनवसरभृतिमी भुंजते कशन वेदातवादी सन्यासी सगता मेघालोक ननर्तवादर्षियों महान हर्ष ध्यान काले तमीपवर्ति अत्य चुक्रोध अहमेक गमनाच स अत्यंत उद्वेजिता सद विचार्य स् ब्रह्म सत्यं प्रदर्शनम भवति, अतो बहु बहुशाखी शाख दृढ़दीपानलम आदा भ्रमती स्म बहुशाखशाखी दृशदीपनल दृश्य चेतना नाव दृश्य वस्तु नास्थि वर्ण तथा वस्तु ब्रम्भतरत कि विद्यारे किन्तु माया अंकर कारेन चा नाना वस्तु भानम नावस्तुभ यदि माया सैद आसक्ति सैदी धिया कि वस्तु सकदव द्रष्ट्य नधिक वर स्ना विहगमुपत दृष्टि विचारय दव आवाम पुषोत्सर्गा अगछा महमदीय पुष्कु न पुनर्जल आजहार हल्दानी पुनर्व्याकर पृछ व्याण व्यंजन वर्ण विषय चर्चा जाता। जता दिवस एक पाषाणबद्धतटपाश्वे सानायिवाद्वनि निशम्य अब्रवीत यस ब्रह्मदर्शन जात तम ध्वनि आकर्ण्यत सर्भव